अध्याय द्वितीय वल्ली कठोपनिषद्याली पर वक्रचेतस विमुक्तस्य शोचते विमुक्च्य सरल विशुद्ध अजन्मा परमेश्वर का ग्यारह द्वारों वाला मनुष्य स्वरूप शरीर रूप पूर्व नगर है इसके रहते हुए ही परमेश्वर का ध्यान आदि साधन करके मनुष्य कभी शोक नहीं करता अभी तो जीवन मुक्त होकर मरने के बाद विदेह मुक्त हो जाता है वही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था हंस शुचि सदसुरक्षसोता वेदी सततिथिद्रोसत निषदरवर सदृश्योम सदा गोजारितिजारित्रहत जो, जा जो परम धाम में रहने वाला स्वयं प्रकाश पुरुषोत्तम है वही अंतरिक्ष में निवास करने वाला वशु है घरों में उपस्थित होने वाला अतिथि है और यज्ञ की वेदी पर स्थापित अग्निस्वरूप तथा उसमें आहुति डालने वाला होता है तथा समस्त मनुष्यों में रहने वाला मनुष्यों से श्रेष्ठ देवताओं में रहने वाला सत्य में रहने वाला और आकाश में रहने वाला है तथा जलों में नाना रूपों से प्रकट होने वाला पृथ्वी में नाना रूपों से प्रकट होने वाला सत्कर्मों में प्रकट होने वाला और पर्वतों में नाना रूपों से प्रकट होने वाला है वही सबसे बड़ा परम सत्य है ऊर्धम प्राणम उन्नयत्यपान प्रत्यगस्यध्ये वनम आसीनमस्वेते उपास जो प्राण को ऊपर की ओर उठाता है और अपान को नीचे ढकेलता है शरीर के मध्य हृदय में बैठे हुए उस सर्वश्रेष्ठ भजने योग्य परमात्मा की सभी देवता उपासना करते हैं अस्य विस्रम समार्य शरीर स्थिर देहामान किम परिशिष्यते तदित इस शरीर में स्थित एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाले जीवात्मा के शरीर से निकल जाने पर यहाँ इस शरीर में क्या शेष रहता है यही है वह परमात्मा जिसे जिसके विषय में तुमने पूछा था ना न नाणेन न पालेन मृतो जीवति कशन इतरे तो जीवंते ये उप्रित इदं प्रवक्षा गुह्यम ब्रह्म यथाच मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम कोई भी मरण धर्मा प्राणी न तो प्राण से जीता है और न अपान से ही जीता है किंतु जिसमें प्राण और अपान ये दोनों आश्रय पाए हुए हैं ऐसे किसी दूसरे से ही सब जीते हैं हे गौतम वंशी वह रहस्यमय सनातन ब्रह्म जैसा है और जीवात्मा मरकर जिस प्रकार से रहता है यह बात तुम्हें मैं फि, अब फिर से बतलाऊंगा योन मन्य प्रपद्यंते शरीर था मन अनुस्य यथा कर्म यथा श्रुतम जिसका जैसा कर्म होता है और शास्त्रादि के श्रवण द्वारा जिसको जैसा भाव प्राप्त हुआ है उन्ही के अनुसार शरीर धारण करने के लिए कितने ही जीवात्मा तो नाना प्रकार की जंगम जोनियों को प्राप्त हो जाते हैं और दूसरे कितने ही स्थावर भाव का अनुसरण करते हैं स एस सुप्तेश सु जागृति कामम कामम पुरुषो निर्मिमा तबे शुक्र तद्रह्म तदेवामृत मुच्य तस्म्लोकाश्रिता सर्वे तदुनाते कशन एक तैत जो यह जीवों के कर्मानुसार नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला परम पुरुष परमेश्वर प्रलय काल में सबके सो जाने पर भी जागता रहता है वही परम विशुद्ध तत्व है वही ब्रह्म है वही अमृत कहलाता है तथा उसी में संपूर्ण लोक आश्रय पाए हुए हैं उसे कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था अग्निर्यथको एकस्तथा प्रविष्टम प्रतिपो बेकूतात्मारूप प्रतिपो बच जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही अग्नि नाना रूपों में उनके समान रूप वाला सा हो रहा है वैसे ही समस्त प्राणियों का अंतरात्मा पर ब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपों में उन्हीं के जैसे रूप वाला हो रहा है और उनके बाहर भी है वायुर्यथ को भुवनम प्रविष्टम वायुर्यथ को भुवनम प्रविष्टो रूपं रूपं, रूपं प्रतिरूपो बभुव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बिश्च जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही वायु नाना रूपों में उनके समान रूप वाला सा हो रहा है वैसे ही सब प्राणियों का अंतरात्मा पर ब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपों में उन्हीं के जैसे रूप वाला हो रहा है और उनके बाहर भी है सूर्यो यथा सर्वलोक चक्ष न लिप्यते चक्षुष बाह दोषे एक था सर्वभूतांतरात्मा जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड का सूर्य प्रकाशक सूर्य देवता लोगों की आँखों से होने वाले बाहर के दोषों से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार सर्व सब प्राणियों का अंतरात्मा एक पर ब्रह्म परमात्मा लोगों के दुखों से लिप्त नहीं होता क्योंकि सब में रहता हुआ भी वह सब से अलग है एको एक वशेताूप बहुधा योती तम आत्मस्थ ये नुप्य धीरा तुक शाश्वत नेतरेशा जो स्राणियों का अंतर्यामी अद्वितीय एवं सबको वश में रखने वाला परमात्मा अपने एक ही रूप को बहुत प्रकार से बना लेता है उस अपने अंदर रहने वाले परमात्मा को जो ज्ञानी पुरुष निरंतर देखते रहते हैं उन्हीं को सदा अटल रहने वाला परमानंद स्वरूप वास्तविक सुख मिलता है दूसरों को नहीं नित्यों नित्याम चेतनश्चेतनाम एको बहु नाम बहूना कामान तमात्मस्थम ये पश्यन्ति धीरा तेषा शांति शास्वती ते नेतरेशा जो नृत्यों का भी नित्य है चेतनों का भी चेतन है और एक अकेला ही इन अनेक जीवों के कर्म फल भोगों का विधान करता है उस अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को जो ज्ञानी निरंतर देखते रहते हैं उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त होती है दूसरों को नहीं तदे तद ते मनते निर्देश्यम सुखम कथम लो तदिजाले या कि मुति विभाति वह अनिर्वचनीय परम सुख यह परमात्मा ही है यो ज्ञानी जन मानते हैं उसको किस प्रकार से मैं भली भांति समझूँ क्या वह प्रकाशित होता है या अनुभव में आता है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रताको भ्रांति कम अग्नि सर्वमिदं विभाति वहां न तो सूर्य प्रकाशित होता है न चंद्रमा और तारों का समुदाय ही प्रकाशित होता है और न ये बिजलियाँ ही वहाँ प्रकाशित होती हैं फिर यह लौकिक अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकती है क्योंकि उसके प्रकाशित होने पर ही उसी के प्रकाश से ऊपर बतलाए हुए सूर्यादि सब प्रकाशित होते हैं उसी के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है द्वितीय वल्ले समाप्त